अब तीन ऋचा वाले 72वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों के प्रति कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मित्र के सदृश व्यवहार करके संपूर्ण जगत का सत्कार करते हैं उनके अनुसार सबको वर्तना चाहिए फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य निश्चित धर्म व्रत और शील को धारण करते हैं वे दृढ़ सुख से युक्त होते हैं मनुष्यों को यहां कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मित्र के सदृश व्यवहार करके वांछित सुख के सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे गणना करने योग्य होते हैं इस सुक्त में मित्र और श्रेष्ठ विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह ऋग्वेद में 72वां सुक्त पंचम अनुवाद और चतुर्थ अष्टक में 10वां वर्ग समाप्त हुआ अब 10 ऋचा वाले 73वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर स्त्री पुरुष कैसे वरते हैं? इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर परस्पर प्रीति से गृह आरंभ करें वे स्त्री पुरुष शिल्प विद्या को भी सिद्ध कर सकें भावार्थ जहां स्त्री और पुरुष तुल्य गुण कर्म स्वभाव और स्वरूपवान है वहां संपूर्ण पदार्थ विद्या होती है मनुष्य को इसके आगे क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जैसे रथ के पहिए घूमते हैं वैसे दिन रात काल संबंधी चक्र घूमता है जिससे क्षण आदि तथा कल्प और महाकल्प आदि संबंधी गणित विद्या सिद्ध होती है ऐसा जाने फिर मनुष्य क्या विशेष जाने इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे मैं वायु और बिजली की विद्या को जानूं वैसे ही आप लोग भी जानिए फिर स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक लोप तोपमा अलंकार है जैसे प्रातः काल सब प्रकार से प्रिय और सुखकारक है वैसे परस्पर प्रीति युक्त स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो पुरुष विद्वानों के संग से अध्ययन और अध्यापन रूप यज्ञ का विस्तार करते हैं वे संसार के उपकारक हैं भावार्थ जो मनुष्य सूर्य और चंद्रमा के सदृश नियम से व्यवहार करके कार्यों को सिद्ध करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे सूर्य और वायु वृष्टि से सबको सींचते और पके हुए फलों को उत्पन्न करते हैं वैसे आप लोग भी आचरण करो फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जैसे भूमि और मेघ सब प्राणियों के सुख कारक हैं वैसे ही अध्यापक और उपदेशक जन अत्यंत सुख कारक हों फिर विद्वान क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप जैसे वस्त्र आदि से वाहनों को उढ़ाकर श्रृंगार युक्त करते हैं वैसे ही धन और धान्यों को उत्तम प्रकार ग्रहण करके उत्तम प्रकार संस्कार युक्त करें और शुद्ध अन्न के भोग से बड़े विज्ञान को प्राप्त होकर अन्य जनों को भी इसका उपदेश करें इस सुक्त में अंतरिक्ष पृथ्वी और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 73वां सुक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब मनुष्यों को क्या अनुष्ठान करना चाहिए इस श्लोक को प्रथम मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे विद्वानों जो आप लोगों का सेवन करते हैं वे बहुश्रुत विचारशील विद्वान जन संपूर्ण श्रेष्ठ कर्मों का सेवन करते हैं और वे दुख से रहित होते हैं फिर मनुष्यों को विद्वानों के प्रति कैसे पूछना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जिज्ञासु जनों को चाहिए के विद्वानों के समीप जाकर बिजली आदि की विद्याओं को पूछें अब मनुष्यों को क्या पूछना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों विद्वान जन जिनको प्राप्त होवें और युक्त तथा इच्छा करते हैं उसी को आप लोग इच्छा करो भावार्थ हे मनुष्यों जैसे एक नगर के वासी जन परस्पर सुख की उन्नति करते हैं वैसे ही अन्य देशवासी भी करें फिर मनुष्य कैसे हों इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे वृद्धावस्था में रूप का त्याग करके वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं वैसे ही दोषों को जानने वाले गुणों का त्याग करके दोषों का ग्रहण करते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो विद्वानों के गुणों की स्तुति करते हैं वे गुणों से युक्त हो और विद्वानों की समता को प्राप्त होकर श्रीमान होते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो विद्या की याचना करते हैं वे विद्वान के समीप प्राप्त होकर प्रश्न और उत्तरों से आनंद करके लाभ को प्राप्त होवें अन्यों को भी प्राप्त करा सकें फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जैसे अध्यापक और उपदेशक शिल्पी जन उत्तम वाहनों को रचते हैं वैसे सुख के साधनों को आप लोग उत्पन्न कीजिए फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है वे ही विद्वान हैं जो अपने ऐश्वर्य को अन्य जनों के सुख के लिए नियुक्त करते हैं जैसे पक्षियों के साथ शयन पक्षी शीघ्र चलता है वैसे इनके साथ विद्यार्थी जन पूर्ण रीति से चलें फिर विद्वान जन क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो विद्वान जन विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं उनको विद्यार्थी जन विद्वान होकर प्रसन्न करते हैं इस सुक्त में अध्यापक उपदेशक और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 74वां सुक्त 14वां वर्ग समाप्त हुआ अब नौ ऋचा वाले 75वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावारथ जो अध्ययन और उपदेश करते हैं वे योग्य समय में परीक्षा भी करें फिर मनुष्यों को किस विषय की इच्छा करनी चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचिक लुक्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जिन विद्वानों से विद्याओं को आप लोग पढ़ो और वे जग-जग परीक्षा करें तब, तब तिरस्कार के साथ वर्तमान को धारण करें जिससे सबको अच्छे प्रकार विद्या प्राप्त होवे फिर मनुष्यों को कैसे वर्तना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं वे ही भाग्यशाली होवें जो यथार्थ वक्ता विद्वानों के समीप जाकर वा उनको बुलाकर प्रयत्न से विद्या का अभ्यास करके परीक्षा देते हैं फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वही बड़ा होता है जो विद्वानों के समीप से विद्या और सुशीलता को ग्रहण करता है फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण वाले प्राप्त हुई शिल्प विद्या जिनको ऐसे और कपट रहित होकर विद्यार्थियों के परीक्षक हैं वे जगत के मंगल कारक होते हैं मनुष्यों को शिल्प विद्या से कार्य सिद्ध करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ जो मनुष्य पदार्थ विद्या से शिल्प सिद्ध कार्यों को सिद्ध करें bledig dän experiences फिर मनुष्यों को कैसे व्यवहार करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे स्त्री पुरुषों आप दोनों गृहस्थ मार्ग में व्यवहार करके धर्म से संतान और ऐश्वर्य की इच्छा करो तथा अध्यापन और परीक्षा सदा ही करो फिर स्त्री पुरुष क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जो स्त्री पुरुष गृह आश्रम में वर्तमान उत्तम आचरण वाले स्तुतियों से स्तुति करने वाले गृह के कृत्यों को शोभित करते हैं तथा अध्यापन और परीक्षा से विद्या की उन्नति करते हैं वे ही इस जगत में प्रशंसित होते हैं फिर स्त्री पुरुष कैसे व्यवहार करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावारथ सदा स्त्री पुरुष ऋतुगामी होवें सदा शरीर के आरोग्य और पुष्टि को करें तथा विद्या की उन्नति करके आनंद की उन्नति करें इस सुक्त में अश्वपद व्याप्त विद्वान स्त्री पुरुष के गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 75वां 7 और 16वां वर्ग समाप्त